महाभारत आदि पर्व सप्तमोध्याय देवता और दैत्यों के अंशावतारों का दिग्दर्शन वैश्या पुत्र राजन कन्या शताधिक शम राजष्ट्र का वह पुत्र जिसका नाम जुष्यु था वैश्य के गर्भ से उत्पन्न हुआ था वह दुर्योधन आदि सौ पुत्रों से अतिरिक्त था राजन इस प्रकार एक के 101 पुत्र तथा एक कन्या बताई गई है नाम सूरा सर्वे युद्ध विशारदा इनके नामों का जो क्रम दिया गया है उसी के अनुसार विद्वान पुरुष इन्हें जेठा और छोटा समझते हैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्र उत्कृष्ट रथी सूरवीर और युद्ध की कला में कुशल थे सर्वे सर्वे संग्राम विद्या सुजन सोभिन राजन वे सबके सब वेद शास्त्रों के पारंगत विद्वान संग्राम विद्या में प्रवीण तथा उत्तम विद्या और उत्तम कुल से उत्तमकुलशे शो भेसाश्चता दारा महीपते दुस्सलाम दुस्सलाजन सिंधुराजा कौरव जयद्रथा प्रदत सौ सोबलानुमते तदा समतुराजानं धर्मसंतराजानिराजन युधिष्ठि भूपाल उन सबका सुयोग्य स्त्रियों के साथ विवाह हुआ था महाराज कुरुराज दुर्योधन ने समर समय आने पर शकुनी की सलाह से अपनी बहन दुसलाह का विवाह सिंधु देश के राजा जयद के साथ कर दिया जन्मेजय राजा युधिष्ठिर को तो तुम धर्म का अंश जानो तुवातस्य देवराजस्य तेवराजस्जुनम अश्विनयूम तथे तिमो भुवि नकुल सहदूत मनोहर यस्त वर्चाती ख्यात सोमपुत्र प्रतापवान् सौभिमंडुर्बृत्ते सो अर्जुन से सुत ये राजन सुरा सोमो ब्रवीद भीमसेन को वायु का और अर्जुन को देवराज इंद्र का अंश जानो रूप सौंदर्य की दृष्टि से इस पृथ्वी पर जिनकी समानता करने वाला कोई नहीं था वे समस्त प्राणियों का मन मोह लेने वाले नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे वर्चा नाम से विख्यात जो चंद्रमा का प्रतापी पुत्र था वही महायशस्वती अर्जुन कुमार अभिमन्यु हुआ जन्मे जाये उसके अवतार काल में चंद्रमा ने देवताओं से इस प्रकार कहा मम्, मम् ना हम दद्याम प्रियम मम प्राणे समय कृहता में स न शम अतिवर्तिम मेरा पुत्र मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है अतः मैं इसे अधिक दिनों के लिए नहीं दे सकता इसलिए मृत्युलोक में इसके रहने की कोई अवधि निश्चित कर दी जाए फिर उस अवधि का उल्लंघन नहीं किया जा सकता सुरकार्यम भिन्न कार्यम असुराण वध तत्र वर्चा न चथाशति वही चिरम पृथ्वी पर असुरों का वध करना देवताओं का कार्य है और वह हम सबके लिए करने योग्य है अतः उस कार्य की सिद्धि के लिए यह वर्चा भी वहाँ अवश्य जाएगा परंतु दीर्घ काल तक वहाँ नहीं रह सकेगा ऐद्र नो भविता यस्य नारायण यारायण सखा सोर्जुनेत पांडो पुत्र प्रतापवान भगवान नर जिनके सखा भगवान नारायण हैं इंद्र के अंश से भूतल में अवतीर्ण होंगे वहां उनका नाम अर्जुन होगा और वे पांडु के प्रतापी पुत्र माने जाएंगे तस् भविता पुत्रो बालो भुवि ततःथ वर्षाढ़ी स्थास्यत्य सप्तम श्रेष्ठ देवगण पृथ्वी पर यह वर्चा उन्हें अर्जुन का पुत्र होगा जो बाल्यावस्था में ही महारथी माना जाएगा जन्म लेने के बाद सोलह वर्ष की अवस्था तक यह वहाँ रहेगा अस्थ वर्ष से संग्रामो भविष्य करम वीर अनुसूद इसके सोलहवें वर्ष में वह महाभारत युद्ध होगा जिसमें आप लोगों के अंश से उत्पन्न हुए शत्रुवीरों का संहार करने वाला अद्भुत पराक्रम कर दिखाएंगे नर नारायणाभ्या संग्रामो भीना कृत चक्रव्यूह समाधा योधयति वह सुरा विमुखा छात्रवान सर्वान में सुतः बाल प्रभिश व्यूहम विचरीशति देवताओं एक दिन जब कि उस युद्ध में नर और नारायण अर्थात अर्जुन और श्रीकृष्ण उपस्थित न रहेंगे उस समय शत्रु पक्ष के लोग चक्रव्यूह की रचना करके आप लोगों के साथ युद्ध करेंगे उस युद्ध में, में मेरा यह पुत्र समस्त शत्रु सैनिकों को युद्ध से मार भगाएगा और बालक होने पर भी उस अभेद व्यूह में घुसकर निर्भय विचरण करेगा महारथा वीराण कदनम चीस्यतिषाव शत्रुण चतुर्थ महाबाहु दिनाथन महाबाहू प्रति गो महारथ वीर स बहुशो दिनक्षे महाबाहुर्मया भूय समेशतिमं वंशक वीर वै जनिष्यति प्रन भारत वंशम स भोजोधारयिष्यति तत्सोच्वा तथा स्वीती दिवकस प्रत्युचो सहिता सर्व ताराधिपूज ते कथिम्राजस्तवन्म पिता पिता तथा बड़े बड़े महारथी वीरों का संहार कर डालेगा आधे दिन में ही महाबाहू अभिमन्यु समस्त शत्रुओं के एक चौथाई भाग को यमलोक पहुंचा देगा तदनंतर बहुत से महारथी एक साथ ही उस पर टूट पड़ेंगे और वह महाबाहू उन सब का सामना करते हुए संध्या होते होते पुनः मुझसे आ मिलेगा वह एक ही वंश प्रवर्तक वीर पुत्र को जन्म देगा जो नष्ट हुए भरत कुल को पुनः धारण करेगा सोम का यह वचन सुनकर समस्त देवताओं ने तथा तथास्तु कर उनकी बात मान ली और ने चंद्रमा का पूजन किया राजा जन्मेजय इस प्रकार मैंने तुम्हारे पिता के पिता का जन्म रहस्य बताया है अग्निर्भागम तो विधि तम धृष्टुम्न महारथम श्रिखंडी नथो राजी पूर्व विधिराक्षसम महाराज महारथी धृतृ धृष्ट धूम्न को तुम अग्नि का भाग समझो शिखंडी राक्षस के अंश से उत्पन्न हुआ था वह पल्ले कन्या रूप में उत्पन्न होकर पुनः पुरुष हो गया था द्रौपदे से पंच बभोर भरत विश्वाम देव गणान बिदि संजातान भरतर्षभ भरतरशभ तुम्हें मालूम होना चाहिए कि द्रौपदी के जो पांच पुत्र थे उनके रूप में पांच विश्व देवगण ही प्रकट हुए प्रतिबिंध्य सुत सोम सुतकीर्ति तथा पर नकुले शनीक सु, सुतनश्चवान उनके नाम क्रमशः इस प्रकार है प्रतिबिंध्य सुत सोम सुतकीर्ति नकुलनंदन शतालीक तथा पराक्रम सुत सु, शूरोनाम यदुश्रेष्ठो वसुदेव पिता भवत दस्य कन्या प्रथान हुई वसुदेव जी के पिता का नाम था सूरसेन वे जदुवंश के एक श्रेष्ठ पुरुष थे उनके प्रथा नाम वाली एक कन्या हुई जिसके समान रूपवती स्त्री इस पृथ्वी पर दूसरी नहीं थी पिता स्वस्त्रीय पुत्रा सोनपत्याय विरजवान अग्रमग्रे प्रति स्व्यापत्य वई तद उग्रसेन के फुफेरे भाई कुंतभोज भोज संतान हीन थे पराक्रमी सूरसेन ने पहले कभी उनके सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पहली संतान आपको दे दूंगा अग्रजातेम कन्यानुग्रह कांक्षया अददात कुंति भोजाज सहताम दुहितरम तदा तदनंतर सबसे पहले उनके कन्या ही उत्पन्न हुई। ने अनुग्रह की इच्छा से राजा कुंतीभोज को अपनी वह पुत्री प्रथा प्रथम संतान होने के कारण गोद दे दी सा नियुक्ता पृथ्गे हे ब्राह्मणा तीर्थ पूजने उग्रम पर घोरम ब्राह्मणम संसित्रतम निगूढ़ निश्चयत्मत पिता के घर पर रहते समय पिता को ब्राह्मणों और अतिथियों के स्वागत सत्कार का कार्य सौंपा गया था एक दिन उसने कठोर व्रत का पालन करने वाले भयंकर क्रोधी तथा उग्र प्रकृति वाले एक ब्राह्मण महर्षि की जो धर्म के विषय में अपने निश्चय को छिपाए रखते थे और लोग उन्हें दुर्वासा के नाम से जानते थे सेवा की वे ऊपर से तो उग्र स्वभाव के थे परंतु उनका हृदय महान होने के कारण सबके द्वारा प्रशंसित था प्रथा ने पूरा प्रयत्न करके अपनी सेवाओं द्वारा मुनि को संतुष्ट किया तुष्टो भीचार संयुक्त आच यथाविधि नाम भगवान भगवान दुर्वासा ने संतुष्ट होकर को प्रयोग विधि सहित एक मंत्र का उपदेश किया और कहा सुबे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ यम यम देवम देव तमे तेनासी तसादा देवी पुत्रा देवी तुम इस मंत्र द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी उसी उसी के कृपा प्रसाद से पुत्र उत्पन्न करोगी एवं मुक्ता चषा वाला तदा कौतूहलान्विता कन्या सती देवरकम आजुहा व यशस्विनी दुर्वासा के ऐसा कहने पर वह सतीसात भी यशस्विनी बाला यद्यपि अभी कुमारी कन्या थी तो भी कौतूहलवश उसने भगवान सूर्य का आवाहन किया प्रकाशकर्ता भगवान गर्भम तराम तस्याम गर्भम दधौतद आजी जनतम सुत चाश्याम सर्वशस्त्र भृतांबरम तब संपूर्ण जगत में प्रकाश फैलाने वाले भगवान सूर्य ने कुंती के उदर में गर्भ स्थापित किया और उस गर्भ से एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था सकुंडलम सकवचम देवगर्भ श्रेन्वितम दिवाकर समम दिप्त्या चारु सर्वांग भूषितम वह कुंडल और कवच के साथ ही प्रकट हुआ था देवताओं के बालकों में जो महज कांति होती है उसी से वह सुशोभित था अपने तेज से वह सूर्य के समान जान पड़ता था उसके सभी अंग मनोहर थे जो उसके संपूर्ण शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे निगूह माना जातम वह बंधु पक्ष भया उस सर्ज जले कुंती तम कुमारम यशस्वी उस समय कुंती ने पिता माता आदि बांधव पक्ष के भय से उस यशस्वी कुमार को छिपाकर एक पेटी में रखकर जल में छोड़ दिया तमुस्तृष्टम जड़े गर्भम राधा भरता महायशा राधाया कल्पयामा स पुत्र सोधीरथस्त जल में छोड़े हुए उस बालक को राधा के पति महायशस्वी अधीरथ सूत ने लेकर राधा की गोद में दे दिया और उसे राधा का पुत्र बना लिया चक्रतुर्नाम धेयम चयस्यताउु दंपती वशुषेणोती देखो उन दोनों दंपति ने उस बालक का नाम रखा वह संपूर्ण दिशाओं में भली भांति वेदांगानित सर्वाणी जयतां वरह बड़ा होने पर वह बलवान बालक संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को चलाने की कला में उत्तम हुआ उस ने संपूर्ण वेदांगों का अध्ययन कर लिया यस्मिन काले ब्राह्मणे काले महात्मनः वसुसेन अर्थात कर्ण बड़ा बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी था जिस समय वह जप में लगा होता उस समय उस महात्मा के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जैसे वह ब्राह्मणों के मांगने पर न दे डाले। ब्राह्मणो पुत्रार्थे भूतभावनः कुंडले भूत भावन, भावन इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन के हित के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके वीर कर्ण से दोनों कुंडल तथा उसके शरीर के साथ ही उत्पन्न हुआ कवच मांगा उत्कृत्य कर्ण विषधता कवचम कुंडले तथा शक्तिम सक्रो दद तस्म विस्मतचेतम ब्रवी देवाष्यांधर्वो गंधर्वो राक्ष यस्म्छेप्यसी दुर्धरस एको न भविष्य कर्णे अपने शरीर में चिपके हुए कवच और कुंडलों को उधेड़ कर दे दिया इंद्र ने विस्मित होकर कर्ण को एक शक्ति प्रदान की और कहा दुर्धर तुम देवता असुर मनुष्य गंधर्व नाग और राक्षसों में से जिस पर भी इस शक्ति को चलाओगे वह एक व्यक्ति निश्चय ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा पुरा नाम चाह वसुचित हो तथो ततो कर्तन कर्ण कर्मणाचैन सोभव पहले कर्ण का नाम इस पृथ्वी पर वह वशुषेण था फिर कवच और कुंडल काटने के कारण वह वैकर्तन नाम से प्रसिद्ध हुआ आ मुक्त कवचो वीरो महायशा सकित विख्यात प्रथाया प्रथम सुत जो महायशस्वी वीर कवच धारण किए हुए ही उत्पन्न हुआ वह पृथा का प्रथम पुत्र कर्ण नाम से ही सर्वत्र विख्यात था स तो सुतकुलेरो वभृधे राज कर्णम दरवर श्रेष्ठ सर्वशस्त्रतांबरम महाराज भवीर शुत्कु में पाला पोसा जाकर बड़ा हुआ था नरश्रेष्ठ कर्ण संपूर्ण शस्त्रियों में श्रेष्ठ था दुर्योधन सचिव मित्र शत्रुविनाशनम दिवाकर शित विद्धि राज वह दुर्योधन का मंत्री और मित्र होने के साथ ही उसके शत्रुओं का नाश करने वाला था राजन तुम कर्ण को साक्षात सूर्य देव का सर्वोत्तम अंश जानो यस्तु नारायण नाम देव धव देव सनातन यश सो स्वासे वासुदेव प्रतापवान देवताओं के भी देवता जो सनातन पुरुष भगवान नारायण है उन्हें के अंश स्वरूप प्रतापी वजदेवनंदन श्रीकृष्ण मनुष्यों में अवतीर्ण हुए थे अंशस्य नागस्य बलदेव महाबल सनतकुमारम प्रद्युम्नम विध्य राज महाबली बलदेव जी शेष नाग के अंश थे राजन महातेजस्वी प्रद्युम्न को तुम सनतकुमार का अंश जानो एवं मंदे मनुष्यन्द्र बहुभुवंसाधि बहुकसा जगरे वसुदेव से कुल कुल विवर्धना इस प्रकार वसुदेव जी के कुल में बहुत से दूसरे दूसरे नरेंद्र उत्पन्न हुए जो देवताओं के अंश थे वे सभी अपने कुल की वृद्धि करने वाले थे गण स्वप्साम जो वही मया राजन प्रकृति तस् भाग क्षितौ नियोगाद वासवश्य महाराज मैंने अप्सरा महाराज मैंने अप्सराओं के जिस समुदाय का वर्णन किया है उसका अंश भी इंद्र के आदेश से इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ था तान षोड़श देवीना सहस्राणी नराधिप बभूर्मा से लोके वासुदेव परिग्रह नरेश्वर वोक में सोलह हजार देवियों के रूप में उत्पन्न हुई थी जो सबके सब भगवान श्री कृष्ण की पत्निया हुई रत्यर्थम पृथ्वी तले भिस्मकुल रुक्मणी नाम नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए भूतल पर विदर्भ राजमक के कुल में सती साध्वी रुक्मणी देवी के नाम से लक्ष्मी जी का ही अंश प्रकट हुआ था द्रौपदी सती भागा निंदिताम ध्रुपदस्या कुले कन्या वेद मध्याद निंदिता साध्वी द्रौपदी सती द्रोपदी के अंश से उत्पन्न हुई थी वह राजा द्रुपद के कुल में यज्ञ की वेदी के मध्य भाग से एक अनिंद्य सुंदरी कुमारी कन्या के रूप में प्रकट हुई थी पले ना तीर हस्वा नमहती निविरोपल सुगंधरे पदमा यक्षी सुश्रोड़ी सचिताचितमधजाम वह न तो बहुत छोटी थी और न बहुत बड़ी ही उसके अंगों से नील कमल की सुगंध फैलती रहती थी उसके नेत्र कमल दल के समान सुंदर और विशाल थे नितंब भाग बड़ा ही मनोहर था और उसके काले काले घुंघराले बालों का सौंदर्य भी अद्भुत था सर्वक्षण सम्पूर्ण वैधुर्यमिभा वस्त समस्त लक्षणों से संपन्न तथा वैदुर्यमि के समान कांतिमति मती थी एकांत में रहकर वह पांचो पुरुष प्रवर पांडवों के मन को मुक्त की रहती थी सिद्धि ते देव यो पंचाण मातर कुंती माद्री चाते मते सुबला सिद्धि और धृति नाम वाली जो दो देवियां हैं वे ही पांचों पांडवों की दोनों माताओं कुंती और मादरी के रूप में उत्पन्न हुई थी सुबल नरेश की पुत्री गांधारी के रूप में साक्षात मति देवी ही प्रकट हुई थी इति देवासुराणाम ते गंधर्वा सरसा तथा अंसावतरण राजक्षना चीर्ति ये पृथिव्या समुभूताुदुर्मदा महात्मा यतूना च ये जाता विपुले कुले ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या मजा ते परकीर्ति धन्यमस पुत्रीय आयुष्यम विजयावहम इतमसावतरण श्रोतव्यम असूयता राजन इस प्रकार तुम्हें देवताओं असुरों गंधर्वों अप्सराओं तथा राक्षसों के अंशों का अवतरण बताया गया युद्ध में उन्मत्त रहने वाले जो जो राजा इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे और जो जो महात्मा क्षत्रिय यादवों के विशाल कुल में प्रकट हुए थे वे ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य जो भी रहे हैं उन सबके स्वरूप का परिचय मैंने तुम्हें दे दिया है मनुष्य को चाहिए कि वह दोष दृष्टि का त्याग करके इस अंशावतरण के प्रसंग को सुने यह धन यह आयु तथा विजय की प्राप्ति कराने वाला है प्रभावप्य प्रभाव्य प्राग्यो नशी देवता गंधर्व तथा राक्षसों के इस अंशावतरण को सुनकर विश्व उत्पत्ति और प्रणय के अधिष्ठान परमात्मा के स्वरूप को जानने वाला प्राग्ञ पुरुष बड़ी बड़ी विपत्तियों में भी दुखी नहीं होता इति श्री महाभारते आदि परमढ़ संभव परमढ़ अंशावतरण समाप्त हो तमोध्यायः इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अंशावतरण समाप्ति विषयक सड़सठवां अध्याय पूरा हुआ